संवेदनाओं संवेदनाओ के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बुरात लोक कथा सोने का प्याला कहते हैं कि बहुत पुराने जमाने में एक बड़ा जबरदस्त खान रहता था जिसका नाम सनद था सनद सनत्थ खान एक दिन उसने अपने लोगों को एक नए इलाके में ले जाने का फैसला किया जहाँ खेमे काटने की जगह अच्छी थी और चरगाहे भी बेहतर थी मगर उन इलाकों तक पहुँचने का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था रवाना होने से पहले सनद खान ने सभी को आदेश दिया जितने भी बुजुर्ग हमारे खेमे में हैं, उन्हें मार डाला जाए वे सब हमारे साथ चलेंगे तो हमारे लिए बोझ बने रहेंगे इसलिए एक भी बूढ़ा व्यक्ति जीवित नहीं रहना चाहिए जो मेरा हुक्म टालेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी यह बड़ा अत्याचारपूर्ण आदेश था लोगों के दिलों को इससे बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन वे लाचार थे। उनके लिए खान का हुक्म बजाने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं था कारण यह था कि वे सभी सनत खान से डरते थे और उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वे खान का हुक्म टाल सके खान की प्रजा में से सिरेन नाम के एक नौजवान ने यह कसम खाई कि वह अपने बूढ़े पिता की हत्या नहीं करेगा बाप बेटे ने यह तय किया कि सिरेन अपने बूढ़े पिता को सनत खान और अन्य सभी लोगों से चोरी चोरी, -चोरी चमड़े के एक बड़े से बोरे में छिपा देगा और उसे नए इलाके में अपने साथ ले जाएगा बाद में जो होगा देखा जाएगा सनत खान पुरानी जगह को छोड़कर अपने लोगों और रेवड़ों के साथ दूर दराज के उत्तरी इलाकों की ओर रवाना हो गया इन्ही लोगों के साथ सिरेन के घोड़े की पीठ पर लदे हुए चमड़े के एक बोरे में सिरेन के पिता भी बंद होकर जा रहे थे सिरेन दूसरों की नजर बचाकर अपने पिता को कुछ खिला देता और जब वे पड़ाव डालते तो वह अच्छी तरह अंधेरा हो जाने के बाद अपने पिता को बोरा खोलकर बाहर निकालता ताकि वे कुछ देर के लिए आराम कर लें अपने दर्द करते हुए अंगों को जरा सीधा कर लें इस तरह वे बहुत वक्त तक सफर करते रहे और आखिर एक बहुत बड़े समुद्र के किनारे पहुँचे सनत खान ने अपने लोगों को पड़ाव डालने और रात भर आराम करने का हुक्म दिया खान का एक नौकर तट पर गया उसे सागर के तल में कोई चमकती दमकती चीज दिखाई दी उसने बहुत ध्यान से देखा तो पाया कि वह कोई गैर मामूली शक्ल का सोने का एक बहुत बड़ा प्याला है वह फौरन भागता भागता खान के पास आया और उसे बताया कि तट के करीब ही सागर के तल में सोने का एक कीमती प्याला पड़ा हुआ है सनत खान ने न कुछ सोचा और न विचारा यह फरमान निकाल दिया कि सोने का प्याला फौरन उसे ला कर दिया जाए पर चूंकि कोई भी समुद्र में गोता लगाने को तैयार नहीं था किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं हो रही थी इसलिए खान ने हुक्म दिया कि वे लोग अपने नामों की डाल लें। खान के एक नौकर के नाम की ही पर्ची निकली उस आदमी ने गोता लगाया मगर फिर कभी बाहर नहीं आया उन्होंने फिर से पर्चिया डालना इस बार जिस आदमी के नाम की पर्ची निकली उसने एक खड़ी चोटी पर से समुद्र में छलांग लगाई मगर वह भी समुद्र में ही रह गया इस तरह खान के बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे मगर जालिम खान ने एक बार भी इस खतरनाक इरादे को छोड़ने की बात नहीं सोची उसके हुक्म के मुताबिक उसकी, उसकी प्रजा में से एक, एक के बाद एक आदमी बिना, बिना किसी हिल हजरत के समुद्र में कूदता और अपनी, अपनी जान, जान गंवाता गया, गया। आखिर सोने के प्याले के लिए सिरेन की समुद्र में कूदने की बारी आई ऐसा करने से पहले सिरेन अपने पिता से विदा लेने के लिए उस जगह गया जहां उसने उसे छिपाकर रखा था सिरेन बोला अलविदा अब्बा जान अब हम दोनों ही मौत के मुंह में जाने वाले हैं। क्यों? क्या हुआ तुम पर ऐसे क्या मुसीबत आ पड़ी है जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो सीरेन ने पिता को बताया कि उसे प्याले के लिए समुद्र में गोता लगाना होगा क्योंकि उसके नाम की पर्ची निकल आई है मगर जितने भी लोगो ने गोता लगाया उनमें ऐसी एक भी बाहर नहीं आया इसलिए मुझे, मुझे खान, खान, के खान के हुक्म के मुताबिक समुद्र में डूबकर मरना होगा और आपको आप यहाँ देखकर देख उसके नौकर आपकी, आपकी हत्या कर देंगे, देंगे। बूढ़े पिता ने बेटे, बेटे की, की सारी, बात सारी बात सुनी और बोला अगर यही सिलसिला जारी रहा तो तुम सभी लोग सोनी का प्याला हासिल किए बिना ही समुद्र में डूब जाओगे क्योंकि प्याला तो समुद्र के तल में है ही नहीं तुम्हें समुद्र के करीब वाला वह वा पहाड़ दिखाई दे रहा है सोने का प्याला उसकी चोटी पर ही है जिसे तुम सभी लोग प्याला समझ रहे हो वह तो सिर्फ उस प्याले की परछाई है अजीब बात है कि तुम में से किसी को भी यह बात अब तक कैसे नहीं सोची तो फिर मुझे क्या करना चाहिए अब पहाड़ पर चढ़ो, प्याले को खोजो और लाकर खान को दे दो उसे खोजने के लिए मुश्किल नहीं होगी वह चमकता है और इसलिए दूर से ही देखा जा सकता है हाँ यह मुमकिन है कि प्याला ऐसी खड़ी चट्टान पर हो जिस पर चढ़ना तुम्हारे लिए मुश्किल हो उस हालत में तुम्हें पहाड़ी पर हिरनों के नजर आने तक इंतजार करना चाहिए और उन्हें डराने का ढंग सोचना चाहिए हिरण जब डरकर भागेंगे तो हड़बड़ी में प्याले को नीचे गिरा देंगे तुम उस वक्त उसे फुर्ती से छपट लेना वरना वह किसी गहरे और अंधेरे खड्डे में जा गिरेगा और फिर कभी हाथ नहीं आएगा सिरेन ने अपने पिता को धन्यवाद दिया और फौरन पहाड़ी की ओर चल पड़ा पहाड़ की चोटी आरोप चढ़ना आसान नहीं था सिरेन झाड़ियों वृक्षों और नुकीली चट्टानों का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ने लगा उसके चेहरे और हाथ पर खरुचे आई और खून बहने लगा उसके कपड़े तार तार हो गए आखिर चोटी के करीब पहुँचने पर सिरेन को सोने का प्याला दिखाई दिया वह बहुत खूबसूरत था वह एक ऊंची और अगम्य चट्टान पर रखा हुआ था और चमक रहा था सिरेन ने महसूस किया कि वह चट्टान पर कभी नहीं चढ़ सकेगा इसलिए अपने पिता की सीख पर अमल करते हुए वह हिरणों के नजर आने का इंतजार करने लगा उसे बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा कुछ ही देर बाद बहुत से हिरण चोटी पर दिखाई दिए वे नीचे देखते हुए वहाँ मिनान से खड़े थे सिरेन जोर से चिल्लाया हिरण डरकर इधर उधर भागने लगे। और उन्होंने सोने का प्याला नीचे गिरा दिया प्याला लुढ़कता हुआ नीचे आया और सिरेन ने उसे फुर्ती से झपट लिया। वह हाथों में प्याला लिए बेहद खुश होता हुआ पहाड़ से नीचे उतरा सनक खान के पास गया और प्याला उसके सामने रख दिया समुद्र की तल से तुमने वह प्याला कैसे हासिल किया खान ने आश्चर्य और खुशी के साथ उससे पूछा सिरिन ने जवाब दिया मुझे यहाँ वहाँ नहीं मिला मैं तो उसे उस पहाड़ पर से लाया हूँ समुद्र में तो हमें इसकी परछाई ही नजर आ रही थी तुम्हें किसने यह बात सुझाई खान ने पूछा मैंने अपने, अपने दिमाग से, दिमाग से ही यह सोचा सिरिन ने छोटा सा उत्तर दिया खान ने उससे और कुछ भी नहीं पूछा और उसे जाने दिया अगले दिन सनत खान और उसके लोग आगे चले उन्होंने लंबा सफर एक बार फिर तय किया और आखिर वे एक बहुत बड़े रेगिस्तान में पहुंचे। यहां सूरज की गर्मी से धरती तपती थी और सारी घास झुलस कर रह गई थी आसपास कोई दरिया या छोटा सा नाला भी नहीं था लोग और जानवर प्यास से बुरी तरह परेशान होने लगे सनत खान ने पानी की तलाश में सभी दिशाओं में घुड़सवार भेजे बहुत कोशिश की मगर उन्हें कहीं भी पानी नजर नहीं आया क्योंकि सभी ओर खुश्क और झुलसी हुई जमीन थी लोग हताश हो गए उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें और किधर जाएं। सिरेन चोरी छिपे उस जगह गया जहां उसने अपने पिता को छोड़ा था अब्बाजान, बताइए अब हम क्या करें? प्यास के मारे हम सभी की और जानवरों की जान निकल रही है बूढ़े पिता ने उपाय बताया तीन साल की एक गाय को खुला छोड़ दो और उस पर कड़ी नजर रखो जहाँ भी वह रुककर जमीन को सुधरे लगे वहीं खुदाई करो सिरेन भागा, भागा भागा आया और उसने तीन साल की एक गाय खुली छोड़ दी गाय अपना सिर नीचे किए हुए जहाँ तहा घूमने लगी आखिर वह एक, एक जगह पर रुकी पर और गर्म धरती को सूंघने और जोर जोर से सांस लेने लगी लगी यहाँ खुदाई करो, करो। सिरिन ने बाकी, बाकी लोगों से कहा लोग खोदने लगे और, और जल्दी ही उन्हें एक बड़ा सा जमीन दोज चश्मा मिल गया ठंडा और साफ पानी जोर से बाहर निकलने लगा हर किसी ने जी भर कर पानी पिया और सभी का दिल बाग बाग हो गया सनत खान ने सिरिन को अपने पास बुलाकर पूछा इस खुशक जमीन में तुमने जमीन चश्मा कैसे ढूंढ लिया सिरिन ने फिर से छोटा सा जवाब दिया कुछ अलामतों की मदद से मुझे पता लग गया कि चश्मा कहां है लोगों ने कुछ और पानी पिया आराम किया और फिर आगे चल दिए बहुत दिनों तक उनका सफर जारी रहा फिर वे रुके और उन्होंने पड़ाव डाला अचानक रात को मुसलधार बारिश होने लगी और उनका अलाव बुझ गया बहुत कोशिश करने पर भी लोग फिर से आग नहीं जला पाए वे पानी से तर बतर हो गए और ठंड से उनकी कुल्फे जमने लगी उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें। तभी किसी को दूर के पर्वत की चोटी पर एक अलाव जलता नजर आया सनत खान ने फौरन हुक्म दिया कि पहाड़ से आग लाई जाए लोग खान का हुक्म बजाने के लिए दौड़ पड़े पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर, फिर चौथा आदमी पहाड़ पर चढ़ा वे सनोबर की घनी शाखाओं के नीचे जलती हुई आग के पास जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने एक शिकारी को आग तापते हुए देखा उनमें से प्रत्येक अपने साथ एक लकड़ी का टुकड़ा जलाकर लाया मगर कोई भी उसे जलता हुआ पड़ाव तक नहीं पहुँचा पाया भारी बारिश, बारिश के कारण आग रास्ते में ही बुझ गई। सनत, सनत खान को बहुत गुस्सा आया।, आया उसने हुक्म दिया, दिया कि जो लोग आग लाने आग के लिए गए थे, थे और खाली हाथ लौटे थे, थे उन्हें कत्ल कर दिया जाए जब सिरिन की, की आग लाने की बारी आई तो वह चोरी चोरी वहां पहुंचा, जहां उसने अपने पिता को छिपाकर रखा था अब्बा जान अब्बा अब, अब क्या किया जाए पहाड़ से पड़ाव तक आग कैसे लाई जाए बूढ़े पिता ने फिर से उपाय बताया जलती हुई लकड़ी लाना ठीक नहीं होगा वह रास्ते में बरसात से भीगकर बुझ जाएगी अपने साथ एक बड़ा सा बर्तन ले जाओ और उसमें अंगारे भरकर लाओ सिर्फ इसी तरह से तुम पड़ाव तक आग ला सकोगे सिरेन पिता के कहे अनुसार ही भरे हुए बर्तन में आग ले आया लोगों ने आग जलाई कपड़े सुखाए, स्वयं को गरमाया और फिर खाना भी पकाया सनत खान को जब यह बात पता चली कि आग लाने वाला कौन है तो उसने सिरिन को अपने पास बुलाया सिरिन आया तो खान उस पर बरस पड़ा जब तुम्हें मालूम था तुम्हें मालूम था कि आग कैसे लाई जा सकती है तो तुम इतनी देर तक चुपचाप क्यों बैठे रहे तुमने फौरन ही ऐसा क्यों नहीं किया क्योंकि मुझे खुद भी यह मालूम नहीं था कि वह कैसे किया जाए सिरेन ने जवाब दिया मगर फिर भी तुमने किया तो, तो किया कैसे खान ने जोर देकर पूछा खान ने सवालों की ऐसी झड़ी लगा दी कि सिरेन को यह मानना ही पड़ा कि अपने पिता की बुद्धिमतापूर्ण सलाह के कारण ही वह उनके सारे हुक्म पूरे कर सका है तुम्हारे पिता हैं कहाँ खान ने पूछा सिरेन ने जवाब दिया मैं उन्हें चमड़े के बोरे में यहाँ तक अपने साथ लाया हूँ तब सनत खान ने हुक्म दिया कि सिरेन के बूढ़े पिता को उसके सामने लाया जाए सनत खान ने बुजुर्ग से कहा मैं अपना हुक्म रद्द करता हूँ बूढ़े जवानों के लिए भार नहीं है उम्र का मतलब है अक्लमंदी अनुभव अब आपको छिपने की जरूरत नहीं है आप सभी के साथ आज़ादी से घोड़े पर सवार होकर हमारे साथ चल सकते है मुझे अपनी बुरी हरकत के लिए माफ कर दीजिए और ऐसा कहते हुए सनत खान बूढ़े पिता के पैरों में गिर पड़ा बूढ़े पिता ने सनत खान को माफ कर दिया और उनका काफिला आगे बढ़ चला। अभी आप सुन रहे थे बुराद लोक कथा सोने का प्याला पाचक स्वर भारती तरीमरी